तत्व चिंतन कर्म सिद्धांत खलासा के बिना कर्म एक अंतिम प्रतिक्रिया उठती है अच्छा बताया गया कि कर्म करने ही में हमारा अधिकार है फल में नहीं और यह भी कहा गया है कि हमें फल का कारण नहीं बनना चाहिए या हमें फल प्राप्ति की वासना से प्रेरित होकर कर्म नहीं करना चाहिए यदि हमारा फल पर कोई अधिकार ही न हो और हमें फल प्राप्ति के लिए कर्म करने से मना किया जाता हो तो हम कर्म करें ही क्यों न रहे बांस, न बजे बाँसुरी जब कर्म ही नहीं करेंगे तब फल कैसे मिलेगा और जब फल नहीं मिला तो बंधन भी नहीं हुआ अतः कर्म का त्याग ही श्रेयस्कर है इस प्रकार की प्रतिक्रिया की संभावना को स्वीकार करके ही प्रस्तुत श्लोक के चौथे चरण में सावधान कर दिया गया माते संगोस्त कर्मड़ी कर्म कर्महीनता की ओर तेरी रुचि ना हो अकर्म में कर्म का त्याग कर देने में तुम्हारी प्रवृत्ति ना हो कर्म अवश्य करो पर फलासा छोड़कर फलाशा रखने पर बंधन में अधिकाधिक पड़ते जाओगे और कर्म छोड़ देने पर जहा के तहां ही बने रहोगे आगे बढ़ने का कोई द्वार ना रहेगा आगे बढ़ने वाला कर्म ही है कर्म वस्तु में गाठ भी क्रिया के द्वारा ही लगाई जाती है और उस गांठ को खोलना ही तो भी क्रिया ही करनी पड़ती है इस प्रकार संसार बंधन कर्म से होता है और उस बंधन को खोलने का रास्ता भी कर्म ही है गांठ लगाने वाले कर्म प्रवृत्ति कर्म कहलाते हैं और उसे खोलने वाले निवृत्ति कर्म दोनों ही कर्म हैं अतः अकर्म में तुम्हारा संग कलाप ही हो कर्म करने के तीन दृष्टिकोण दिर्ष्ट, या तो मनुष्य कहता है मैं कर्म करूंगा तो उसका फल भी अवश्य लूंगा या फिर वह घोषणा करता है मुझे यदि फल नहीं मिलता है तो मैं कर्म ही नहीं करूंगा पहला रजोगुणी दृष्टिकोण है जो कहता है कि लूंगा तो फल सहित और दूसरा तमोगुणी दृष्टिकोण है जो कहता है कि छोड़ूँगा तो कर्म सहित प्रस्तुत श्लोक हमें एक नया पाठ सिखाता है कर्म तो करो पर फल का अधिकार छोड़ दो यह सत्वगुणी दृष्टिकोण है पूछा जा सकता है कि फलासा के बिना कर्म करने की प्रेरणा कैसे मिल सकती है इसका उत्तर यह है कि निष्कामता कर्म की सबसे बड़ी प्रेरणा है फलासा में स्वार्थ हो होता है जो हमारी कर्म प्रेरणा को सीमित और कु करता है जबकि निष्कामता हमारी हर क्रिया को सुरभित और पावन बना देती है यही गीता का कर्म सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन करते हुए भगवान श्रीकृष्ण अन्यत्र कहते हैं सक्ता है कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वास तथा सक्तः चिकीर्ष लोक संग्रह हे अर्जुन कर्मों में आसक्त हुए अज्ञानी मनुष्य जिस प्रकार कर्म करते हैं लोक संग्रह करने की इच्छा रखने वाले ज्ञानी पुरुष को आसक्ति छोड़कर उसी प्रकार कर्म करना चाहिए तात्पर्य यह कि जिस प्रकार एक संसारी व्यक्ति कर्म में लिप्त रहता है उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को भी कर्म में लगे रहना चाहिए पर जहाँ संसारी पुरुष में आसक्ति भरी रहती है वहाँ ज्ञानी पुरुष सर्वथा अनासक्त होकर कर्म करे